यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेदां प्रिणोति तस्म तंगदु प्रकाशम मुर वै शह प्रबदे ओ शाति शांति शांति शंक्यंशं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरो गुररात्मे मूर्ति भेद मूर्तिद विभागिनेोम वह व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम शाति शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा कल संपन्न हुई आत्मबोध नामक द्वितीय प्रकरण ग्रंथ की चर्चा आज प्रारंभ होनी है जो वेदांता जिज्ञासु हैं उनके अवांतर तीन प्रकार हैं जो वेदांत तो प्रतिपाद्य अर्थ हैं ब्रह्मात्म एकत्व, उसे जानने की इच्छा करते हैं उन्हें कहा जाता है वेदांता जिज्ञासु वेदांता है ब्रह्मात्म एकत्व अर्थ यानि विषय वेदांत यानि उपनिषद हैं तो उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ हुआ ब्रह्मात्म एकत्व और इसे जानना चाहते हैं जो उन्हें कहा जाएगा वेदांता जिज्ञासु उनके अवांतर तीन प्रकार हैं उत्तम जिज्ञासु मध्यम जिज्ञासु और मंद जिज्ञासु उत्तम जिज्ञासु मध्यम जिज्ञासु तथा मंद जिज्ञासु इसमें जो उत्तम मध्यम और मंद है विशेषण जिज्ञासु शब्द तो एक ही है विशेषण है उत्तम मध्यम और मंद ये तीन शब्द विशेषण के रूप में है ना और विशेषण भिन्न होने से जिज्ञासु पदार्थ जो एक ही था उसमें भेद हो गया विशिष्ट अर्थ में जैसे कमल कहने से सभी कमल पुष्प नील कमल रक्त कमल श्वेत कमल इसमें नील रक्त श्वेत यह विशेषण अन्य रूपांतर से युक्त जो कमल हैं उनके व्यावर्तक है नील कमल कहने से रक्त कमल श्वेत कमल आदि का व्यावर्तन होगा ऐसे श्वेत कमल कहने से बाकी का व्यावर्तन होगा वैसे ही यहाँ पर उत्तम शब्द जिज्ञासु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा तो बाकी जिज्ञासुओं का व्यावर्तन होगा मध्यम ये विशेषण होगा तो उत्तम जिज्ञासु तथा मंद जिज्ञासु का वह व्यावर्तक बनेगा व्यावर्तक शब्द का क्या अर्थ होता है हाँ? भिन्न करने वाला व्यावर्तक और व्यावर्तन भेद को कहेंगे तो ये जो है व्यावर्तक होता है विशेषण का मतलब अपने विशेष्य को अन्य विशिष्ट पदार्थों से अलग दिखाता है तो उत्तम अधिकारी इसमें उत्तम जिज्ञासु में उत्तम ये विशेषण है जिज्ञासु का विशेषण एक धर्म होता है तो जिज्ञासु के उत्तम जिज्ञासु इस शब्द से दो धर्म प्रतीत हो रहे हैं एक तो उत्तमत्व और दूसरा दूसरा एक धर्म कौन सा है हा हाँ, जिज्ञासा जिज्ञासु कहते हैं जिज्ञासा वाले को तो यहां उत्तमत्व तो ये विशेषण किसमें होगा जिज्ञासु तो व्यक्ति यानी जीवात जीव एक जैसे हैं, लेकिन उनका जो इच्छा रूप धर्म है जानने की इच्छा जिज्ञासा जिज्ञासा से युक्त जो होता है उसे कहा जाता है जिज्ञासु और जिज्ञासा के विशेषण हैं उत्तमत्व मध्यमत्व और मंदत्व इच्छा होगी उत्तम इच्छा मध्यम इच्छा और अधम इच्छा अधम अधिकारी मंद अधिकारी तो इच्छा रूप जानने की इच्छा रूप जो विशेषण है उसको माध्यम बना करके जानने वाला जो उसका विशेषण बन जाता है ये उत्तमत्व मध्यमत्व आदि तो उत्तम आत्म आत्मजिज्ञासा जिसके अंदर है जो उत्तम होगी यानी प्रधान होगी जिज्ञासाएं तो अनेकों होती हैं जीव के अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं अनेकों पदार्थों को जानना चाहता है तो जानने की इच्छाएं भी अनेक हो गई लेकिन उनमें सर्वतोपरि इच्छा जिज्ञासा में भी सर्वतोपरि जिज्ञासा किस विषय की है जिस विषय यानी जिस विषय इच्छा होगी उस इच्छा को कहा जाएगा उत्तम इच्छा तो आत्म जिज्ञासा भी है और अन्य अर्थ को जानने की भी इच्छा है और जिनमें ये समान इच्छाएं हैं थोड़ा बहुत न्यूनाधिक्य है तो मंदाधिकारी मंद आत्म जिज्ञासा हो जाएगी और उस मंद आत्मजिज्ञास के लिए तो साधन फिर आत्मजिज्ञासा को तीव्र करने के लिए नित्यानित्य वस्तु विवेकादि आदि बताए जाते हैं अंतकरण की शुद्धि से नित्यानित्य विवेकादि साधन चतुष्ट संपन्न होता है और मध्यम में सम भाव में आत्मजिज्ञासा भी और अनात्म जिज्ञासा भी रहेगी और उत्तम जिज्ञासा उसे कहा जाएगा अनात्म पदार्थ विषयनी जिज्ञासा बिल्कुल अभिभूत है और उत्कृष्ट है आत्म जिज्ञासाई वो है उत्तम आत्म जिज्ञासा उत्तम आत्म आत्म जिज्ञासा से उत्कृष्ट आत्म जिज्ञासा से संपन्न उत्तम जिज्ञासु मध्यम एने अनात्मजिज्ञासा भी है आत्मजिज्ञासा भी है कभी अनात्म जिज्ञासा प्रबल होती है तो कभी अनात्म जिज्ञासा प्रबल हो जाती है तो वो है मध्यम जिज्ञासु और निकृष्ट जिज्ञासु कहो अधम जिज्ञासु कहो मंद जिज्ञासु कहो अनात्म जिज्ञासा प्रबल और आत्मजिज्ञासा न्यून है तो माना जाता है वो आत्म जिज्ञासा पदे पदे अनात्म जिज्ञासा से अभिभूत होती रहती है उसके लिए तो आत्मजिज्ञासा जिससे प्रबल हो अनात्म जिज्ञासा दुर्बल हो जाए ऐसे साधन बताए जाते हैं और उत्तम जिज्ञासु के लिए तो सीधी मूल प्रस्थान त्रयी है और मूल प्रस्थान त्रयी का मूल प्रस्थान त्रय कौन कौन है उपनिषद है ब्रह्मसूत्र गीता स्रोत प्रस्थान उपनिषद दर्शन प्रस्थान ब्रह्मसूत्र और स्मार्त प्रस्थान, प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता मूल से ही कार्य चलता है मूल से ही उपनिषदों का अभिप्रेत अर्थ यदि समझ में आता है तो फिर भाष्य की भी जरूरत नहीं है लेकिन मूल उपनिषदों का ब्रह्मसूत्र का और श्रीमद्भगवदगीता के श्लोकों का अर्थ जानना तो चाहते हैं उत्तम जिज्ञासा है लेकिन समझ में नहीं आता मूल उपनिषद मंत्रों का तात्पर्य अर्थ ऐसे अधिकारियों के लिए भगवान भाष्यकार ने उपनिषदों का भाष्य ब्रह्म सूत्र का भाष्य और श्रीमद भगवदगीता का भाष्य नामक ग्रंथ की रचना करके उत्तम जिज्ञासु उन भाष्यादि ग्रंथों का अध्ययन करके वेदांत प्रतिपाद्य अर्थ जो ब्रह्मात्म एकत्व हैं उसका अनुभव कर सकता है मध्यम जो अधिकारी है उसे भाष्य के माध्यम से मूल प्रस्थान त्रय को समझना भी सहसा कठिन होता है इसलिए भगवान भाष्यकार ने उनकी भी जिज्ञासा शांत करने के लिए वेदांत का ही मुख्य मुख्य जो सारभित तो तात्पर्यार्थ है उसे समझाने के दृष्टि से छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथों का निर्माण किया उनमें से एक तत्वबोधक तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ संपन्न हुआ आत्मबोध नामक द्वितीय प्रकरण ग्रंथ का आज विचार शुरू हो रहा है उसमें मंगलाचरण का श्लोक है इसका उच्चारण कर लें तपोभ क्षीण पता वीतरागिण मुूणमेक्ष आत्मबोधो विधीये मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक वस्तुनिर्देशात्मक। तो ये तीन प्रकार का हुआ इसमें से यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण प्रतीत हो रहा है हा? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक तो वस्तु निर्देश में वस्तु शब्द का अर्थ है आपका जिज्ञास्य पदार्थ आप जिसको जानना चाहते हैं उसे कहा जाता है वस्तु किसको जानना चाहते हैं आत्मा को इसलिए आत्मा को कहा जाएगा वस्तु और इस ग्रंथ में आप जिसको जानना चाहते हैं उसी का प्रतिपादन हो रहा है इसे बताने वाला जो पद होगा उसे कहा जाएगा वस्तु निर्देशात्मक पद तो वो कौन सा है आत्मबोध में आत्मा शब्द आत्मबोध आत्मन बोध आत्मबोध ये आत्म ष्टी तत्पुरुष समास है ना इसमें आत्मा शब्द का जो अर्थ है वह आपका जिज्ञास्य है वही वेदांत प्रतिपाद्य है और उसी का सारभित वेदांत तात्पर्य अर्थ रूप से प्रतिपादन हो रहा है आत्मा का जिसमें आत्मबोध नामक ग्रंथ में इसलिए इसे कहा जाएगा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ग्रंथ का वही विषय बनेगा जो वस्तु होगी उसी को माना जाएगा ग्रंथ का विषय और ये जो विषय हैं आत्मा इसे जानने की इच्छा रखने वाला या आत्मबोध नामक ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मज्ञान का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की इच्छा करने वाला माना जाएगा साधन एक होता है साधन चतुष्टय एक होता है अनुबंध चतुष्टय तो अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध को तो अधिकारी किसको कहा जाएगा जो प्रौढ़ ग्रंथकर्ता होते हैं वे बुद्धिमान अर्थ जिज्ञासुकी अपने ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति के उद्देश्य ग्रंथ के प्रारंभिक वाक्य में ही ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय बताते हैं तो जो आत्मबोध में अनुबंध चतुष्ट तत्वबोध में अनुबंध चतुष्टय बताया गया था वही अनुबंध चतुष्ट आत्मबोध का भी होगा अनुबंध तत्वबोध में अनुबंध चतुष्ट में अधिकारी किसको बताया गया था मुमुक्षु को ही और मुमुक्षु किसको कहते हैं जैसे जिज्ञासु किसको कहते हैं जिज्ञासावान को ज्ञान ज्या, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा जिसको है उसे कहा जाएगा जिज्ञासु और मुमुक्षु कहा जाएगा मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षायुक्त युक्त मुमुक्षा का होता है मोक्ष की इच्छा तो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है जो और मुमुक्षा ये साधन चतुष्टय अंत अंतिम साधन है और साधन चतुष्टय में जो पूर्व पूर्व साधन है उसे माना गया हेतु उत्तर उत्तर साधन को माना गया हेतुमत हेतुमत किसको कहते हैं हेतु वाला बुद्धिमान कहा जाता है बुद्धि वाले को भक्तिमान कहा जाता है भक्ति वाले को ऐसे हेतु मान कहा जाएगा हेतु वाले को हेतु वाला कौन होता है हेतु किस जिसका होगा उसको हेतु वाला कहा जाएगा हेतु यानी कारण तो कारण किसका होता है कार्य का इसलिए हेतुमत शब्द का अर्थ निकलेगा कार्य और हेतु शब्द का अर्थ है कारण तो साधन चतुष्टय में जो पूर्व पूर्व साधन है वह हेतु है कि हेतुमत है हेतु है और उत्तर उत्तर साधन है हेतुमत यानि कार्य साधन चतुष्टय में कार्य कारण भाव है उसमें पूर्व पूर्व साधन को कहा जाएगा कारण उत्तर उत्तर साधन को कहा जाएगा कार्य कार्य कारण भाव का ही दूसरा नाम है हेतु हेतुमत भाव यह हेतु तो हेतुमत भाव संबंध बनेगा साधन चतुष्टय में तो उनमें से मुमुक्षा यह अंतिम साधन है इसलिए उसे कहा जाएगा हेतु मत और उसका हेतु कौन होगा उससे पूर्व वाला साधन मुमुक्षा से पूर्व वाला साधन कौन सा है समाधि सटकर ये मुमुक्षा से पूर्ववर्ती साधन है वह समाधि सटक हो जाएगा हेतु और हेतु मत कहा जाएगा मुमुक्षा को ठीक और ये समाधि भी उत्तर है मुमुक्षा की अपेक्षा पूर्व होने पर भी वैराग्य की अपेक्षा उत्तर है ना उत्तर यानी बाद वाला और पूर्व यानी पूर्व वाला जो क्रम है नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य समाधि सटक और मुमुक्षा इस क्रम में जो पहले कहा जाएगा उसे पूर्व कहा जाएगा बाद में आ रहा है वो उत्तर तो वैराग्य तथा शमादिष्ट में पूर्वत्व भी है उत्तरत्व तो भी है वो पूर्व में भी है बाद में भी हैं इसलिए उनमें हेतुत्व तो भी रहेगा हेतुमत्व तो भी रहेगा यानि कार्यत्व तो कारणत्व तो वह रूप रहेगा मुक्षा अंतिम है साधन चतुष्टय में उसमें हेतुमत्व तो ही रहेगा यानी कार्यत्व तो ही रहेगा कारणत्व रहेगा लेकिन साधन चतुष्टय में से किसी का साधन विशेष का कारण तो नहीं वो आत्मजिज्ञासा का कारण बनेगी मुख्या लेकिन तो साधन चतुष्टय में मुमुखक्षा हेतुमत ही है और नित्यानित्य वस्तु विवेक हेतु ही है वो भी हेतुमत है लेकिन साधन चतुष्टय में से किसी का नहीं अंतकरण शुद्धि का वो कार्य है इसलिए अंतकरण शुद्धि का हेतु मत नित्यानित्य वस्तु को कहने पर भी वो माना जाता है साधन चतुष्टय में तो वो हेतु ही है पूर्व साधन होने से तो क्षमाधि सटक बन जाएंगे मुमुक्षा के हेतु और क्षमाधि सटक का हेतु बनेगा वैराग्य वैराग्य का हेतु बनेगा नित्या वस्तु विवेक इस प्रकार साधन चतुष्टय में माना जाता है पूर्व पूर्व को उत्तर उत्तर साधन के प्रति कारण हेतु उत्तर उत्तर साधन को पूर्व पूर्व साधन की अपेक्षा कार्य तो यहां पर मुमुक्षु नाम अपेक्षो अयम यहाँ मुमुक्षु शब्द का प्रयोग है अधिकारी को बताने के लिए लेकिन वेदांत का अधिकारी तो अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा में अनंतर अर्थक अथ शब्द किसको बताता है साधन चतुष्ट संपन्न जो हैं यानी ये नित्यानित्य वस्तु विवेक जिसके अंदर है वैराग्य जिसके अंदर है शमारी सटक जिसके अंदर है और जो मोक्ष की इच्छा से संपन्न है ऐसे मनुष्य को माना जाता है वेदांत विचार का अधिकारी और यहां पर तो खाली मुक्ु नाम कहा है अधिकारी को बताने के लिए मुक्ा संपन्न को मात्र अधिकारी बताया जा रहा है लेकिन ये मुमुक्सु खाली मुमुक्षा संपन्न ही नहीं है उसमें समाधि सटक के बिना यानी बिना कारण के कार्य नहीं होता ना मुमुक्षा कार्य है किसका कार्य है समाधि सटक का तो इसका अर्थ है कि समाधि सटक भी उसके अंदर है तभी तो उसका फल कहो या कार्य कहो मुंमुक्षा दिख रही है रह। ये भी नियम होता है कार्य कारण भाव किसमें होता है समानाधिकरण पदार्थों में समानाधिकरण कहा जाता है एक आश्रय में रहने वाले पदार्थों को पंखा गर्मी के दिनों में हवा देगा उस कोने में चल रहा हो और आप यहां बैठे हो तो हवा आपको मिलेगी पंखे के नीचे यानी पंखा जहां है तो एक स्थान दोनों का होना चाहिए तब तो मिल जाएगा आपको यानि कारण भाव होगा समानाधिकरण पदार्थों में कार्य कारण भाव होता है ये नियम है तो यहाँ भी समाधि शटक देवदत्त में है तो मुमुक्षा यज्ञ दत्त में उत्पन्न नहीं होगी जिस मनुष्य में समाधि षटक होगा वही मुमुक्षु बनेगा और समाधि षटक ये स्वयं भी कार्य है और समाधि षटक का कारण है वैराग्य तो वैराग्य चित्रदत्त में है और चित्रगुप्त में वो क्षमाधि षट का हो जाए ऐसा नहीं होगा जो वैराग्यवान है वही समाधि षठ वाला होगा और वैराग्य उसी में आएगा जिसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा का मतलब अंतिम को कहा तो पूर्व पूर्व भी आ जाएगा तो मुमुख सुनाम शब्द का अर्थ ही निकलेगा साधन चतुष्ट सम्पन्न मुमुक्षु नाम शब्द का ही अर्थ उपलक्षण विधाया। चारों साधनों को बताएगा मुमुक्षा शब्द मुमुक्षु शब्द का अर्थ है मुमुक्षा संपन्न और मुमुक्षा संपन्न में मुमुक्षा शब्द उपलक्षण है उपलक्षण किसको कहा जाता है उपलक्षण कौन से शब्द को कहते हैं ये सब तत्वबोध पूरा हुआ तो पूरा का पूरा अंतकरण को साफ रखना तत्वबोध में से एक भी वस्तु याद नहीं रखनी याद नहीं रखनी जो बताया गया उसको बिल्कुल साफ करके शुद्ध अंतकरण लेकर के यहाँ पर बैठना फिर लिखा जाएगा ना कोरे कागज पर अच्छा और लिखे हुए पर लिखना होगा तो ऐसा नहीं करना उसको जो है तत्व में सब उपलक्षण आदि शब्द प्रयोग किया था बताया था उपलक्षण किसको कहता कहते हैं स्वार्थबोधकत्व सती अन्यर्थबोधकत्व उपलक्षणत्व ये उपलक्षण का उपलक्षण है यानी परिभाषा है जो शब्द अपने अर्थ को बताते हुए अन्य पद के अर्थ को भी बता दे। उस पद को उपलक्षण कहा जाता है स्वार्थ इसमें स्व शब्द का अर्थ है वो वो पद प्रयुक्त पद स्व और स्वार्थ का अर्थ है स्व अर्थ स्वार्थ उस वाक्य में प्रयुक्त पद का जो अर्थ है उसे कहा जाएगा स्वार्थ और उसका जो बोधक ज्ञापक होगा ज्ञान कराएगा उसे कहा जाएगा स्वार्थबोधक तो वाक्य में प्रयुक्त पद अपने अर्थ का ज्ञान कराएगा कि नहीं कराएगा कराएगा इसलिए उसे कहा गया स्वार्थबोधक उसमें एक धर्म रहेगा स्वार्थबोधकत्व ठीक और स्वार्थबोधकत्व सती का अर्थ हैं जो अपने अर्थ को बताते हुए अन्य अर्थ बोधकत्वम इसमें अन्य शब्द से लीजिए वाक्य में प्रयुक्त जो पद है उस पद से अतिरिक्त पद उसे कहा जाएगा अन्य शब्द से अतिरिक्त पदों को तो जैसे यहां पर मुमुक्षा शब्द का प्रयोग है मुमुक्षु नाम में और उससे अतिरिक्त साधन त्रय को बताने वाले शब्द हैं मुमुक्षा शब्द से अतिरिक्त शब्द कहलाएंगे समाधि सटक संपत्ति वैराग्य नित्यानित्य वस्तु विवेक ये जो तीन शब्द हैं ये अन्यार्थ बोधकत्व में अन्य शब्द का अर्थ निकलेंगे स्वद्द का अर्थ निकलेगा मुमुक्षा तो मुमुक्षा को बताते हुए जो मुमुक्षा शब्द उससे अन्य नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य तथा समाधि सटक साधन त्रय को भी बताता हो तो उसे कहा जाएगा अन्यार्थ बोधक अन्यार्थ बोधक मुमुक्षा शब्द है यहाँ पर इसलिए उपलक्षण है और जिन, जिन अन्य अर्थ को बता रहा है उन्हें कहा जाएगा उपलक्ष उपलक्षार्थ इसे कहा जाएगा उपलक्षण उपलक्षण से जाना गया अर्थ उपलक्षार्थ तो इसलिए मूख सुनाम शब्द ही साधन चतुष्टय संपन्न को बताएगा साधन चतुष्टय संपन्न है अनुबंध चतुष्टय अंतपाती, अधिकारी नामक अनुबंध विशेष साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य को कहा जाएगा अधिकारी रूप अनुबंध विशेष ये ध्यान में आप नहीं समझ में आया होगा तो पूछ सकते हैं जो बताया जा रहा है उनमें से लेकिन इसको खाली तीन वर्ष तक ही याद नहीं रखना है इसको तो जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ध्यान में रखना है और ये साधन चतुष्टय शब्दों का जो अर्थ है वो हमारे अंदर है कि नहीं दूसरे के अंदर है कि नहीं ये दिखाने के लिए ये सब साधन चतुष्टय नहीं ये परीक्षा लेने के लिए नहीं है हमारे अंदर कितने अंश में हैं उत्तम साधन चतुष्टय संपन्न यदि हम हैं तो उत्तम आत्मजिज्ञास हो जाएंगे यदि मध्यम है ये साधन चतुष्टय तो मध्यम आत्मजिज्ञासा रहेगी हमारे अंदर और यदि मंद साधन चतुष्टय हैं असम साधन चतुष्टय है निकृष्ट साधन चतुष्टय है तो हम मंद आत्म जिज्ञासु कहलाएंगे तो इसलिए इसको तो याद रख कर के ये साधन चतुष्ट जिन साधनों से मुमुक्षु के अंतकरण में अभिव्यक्त होते हैं उन साधनों का अनुष्ठान भी करना है तो इस अभिप्राय से यहां पर कहा गया अधिकारी कौन है मुमुक्षु नाम शब्द से बताया गया और मुमुक्षा में मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है ये जो मोक्ष है ये है वेदांत का प्रयोजन प्रयोजन कितने प्रकार का बताया था दो प्रकार का वो दो प्रकार हैं प्रधान प्रयोजन जिसे मुख्य प्रयोजन कहा जाता है और एक अवंतर प्रयोजन तो मुख्य प्रयोजन को भी बताया गया मुमुक्षुनाम शब्द में मु जो विशेषण भूत मुमुक्षा शब्द है उसका तो अर्थ हुआ मोक्ष की इच्छा और इच्छा का विषय जो मोक्ष वो है परम प्रयोजन वेदांत का साधन चतुष्ट अंत और उसका जो साधन होगा उसे कहा जाएगा अवांतर प्रयोजन मोक्ष के साधन को कहा जाएगा अवांतर प्रयोजन मोक्ष को कहा जाएगा परम प्रयोजन इसलिए मुमुक्षुनाम शब्द अधिकारी को बताता है और मुमुक्षु शब्द में विशेषण भूत जो मुमुक्षा शब्द है वह प्रयोजन को भी बताता साधन चतुष्टय को भी बताएगा उपलक्षण विधेयक और मोक्ष को भी बताएगा परम प्रयोजन को भी बताएगा अब ये मोक्षरूपी फल की इच्छा जिसको होगी ये नियम होता है फलेच्छा साधन इच्छा की जनिका होती है उत्पादिका होती है फल की इच्छा उत्पन्न करती है साधन की इच्छा को तो मोक्षरूपी परम प्रयोजन की इच्छा जो मुमुक्षा है वह मोक्षरूपी फल की फल का जो साधन है उसकी इच्छा को जन्म देगी उसकी जनिका बनेगी और मोक्ष का साधन कौन है तमेव विधि अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुति वचनों के अनुसार आत्मबोध आत्म ही आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है इसलिए मोक्ष की इच्छा जो मुमुक्षा है उसका कार्य होगा आत्मजिज्ञासा इनमें कार्य कारण भाव होगा इच्छा इच्छा में भी कार्य कारण भाव होता है उसमें आत्म ज्ञान की इच्छा कार्य होगी हेतुमत होगी और मोक्ष की इच्छा हेतु बनेगी साधन बनेगी इच्छा भी इच्छा को जन्म देती है ना तो फल की इच्छा साधन की इच्छा को जन्म देगी तो मुक्षा ठीक हो गई तो मुमुक्ष को मोक्ष के साधनभूत आत्मबोध की इच्छा होगी उसे यहां पर कहा गया अपेक्षो अयम आत्मबोध अपेक्ष का अर्थ है जिसकी अपेक्षा की जाती है अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है इच्छा हमको आपसे ये अपेक्षा है यानि कामना है इच्छा है और अपेक्ष किसको कहेंगे कामना के विषय को अपेक्ष कहेंगे अप उपसर्गपूर्वक ईक्ष दर्शने धातु से कृत एक कृत प्रत्यय हुआ यह प्रत्यय और फिर अपेक्ष बना कर्म अर्थ में हुआ है कृत्य प्रत्यय है तो जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वह कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में होता है। यहां कर्म अर्थ में हुआ तो अपेक्ष शब्द का अर्थ निकलेगा अपेक्षा का कर्म अपेक्षा का कर्म होगा जो अपेक्षा का विषय है और अपेक्षा का विषय यहाँ कौन है मुमुक्सु को किसकी अपेक्षा रहेगी जैसे मछली तालाब में पड़ी हुई है जल बहुत कम रह गया तो किसी ने उस जल में तैर रही मछली को उठा करके इतने दूर फेंक दिया कि वह अपने से तालाब में कूद नहीं सकती इतनी दूरी पर एक एकदम किनारे होती तो पानी में कूद जाती तो उसकी अपेक्षा उस समय जहां पर उसको गिराए बिना पानी के तो जीवित रह नहीं सकती ना वो तो क्या अपेक्षा रहेगी यही अपेक्षा रहेगी कि कोई जल की अपेक्षा उसको होती है और कोई उठा करके उसे जल में पहुंचा दे ये अपेक्षा रहेगी तो उसका अपेक्षित है जल अपेक्षा का विषय है जल ऐसे मुमुक्षु हैं मोक्ष का मोक्षरूपी प्रयोजन को चाहने वाला जल स्थानीय है मोक्ष तो बिना जल के मछली जैसे तड़पती हैं ऐसे है बिना पानी के हाँ बिना मोक्ष के मुमुक्षु को विषय भोग अच्छे नहीं लगते वो चाहता है ये न के न प्रकार मोक्ष मिले और मोक्ष का साधन क्या है जैसे मछली के जीवित रहने का साधन है फल है वही जल अपेक्षित है उसको ऐसे मुमुक्ष मु, मोक्ष का साधनभूत आत्मबोध उसकी इसको अपेक्षा रहेगी मुमोक्षों को जैसे पानी को पानी की अपेक्षा है मछली को तो अपेक्षा शब्द का अर्थ निकला मुमुक्षु जनों को जो अपेक्षित है मुमुक्षु जन जिसको चाहते हैं वो क्या है तो आत्मबोध अपेक्षा ये विशेषण है आत्मबोध का अपेक्षा प्रथमानता है ना आत्मबोध भी प्रथमानता है और अयम ये भी आत्मबोध का विशेषण है तो मुमुक्ष के द्वारा अपेक्षित जो आत्मबोध यानी आत्मसाक्षात्कार <coughs> आत्मबोध शब्द का मुख्य अर्थ है आत्मसाक्षात्कार और वो आत्म जिस प्रमाण से होता है उस प्रमाण को भी कहा जाता है परंपराया आत्मबोध शब्द से जैसे उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ होता है अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार उपनिषद में ऊपर शब्द उपसर्ग है शब्द भी उपसर्ग हैं सदृधातु हैं विशरण गति अवसाधन अर्थ में और कर्तार्थ में क्विप्रत्य हो करके उपनिषद शब्द बनता है तो योग शक्ति से उपनिषद शब्द का अर्थ निकलता है समीप में रह करके निश्चित रूप से जो नष्ट करें एक ये अर्थ है सजीवीशरण गति और अवसाधन इसमें विशरण शब्द का अर्थ है विनाश तो समीप में उपशब्द का अर्थ है समीप नी का अर्थ है निश्चित और सद का अर्थ निकलेगा विनाशक तो जो समीप में रह करके निश्चित रूप से विनाश करें उसे उपनिषद कहते हैं तो किसका विनाश करेगा जो संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म है इनका विनाशक बन जा उसे कहा जाएगा उपनिषद शब्द से तो अविद्या काम कर्म इन तीनों को एक साथ नष्ट करने वाला यानि बाधित करने वाला यदि कोई है तो कौन है अहम् ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार इसलिए उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ निकलेगा साक्षात्कार अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकार और वो साक्षात्कार जिस प्रमाण से होता है शब्द प्रमाण से शब्द प्रमाण में भी जो ज्ञान कांडात्मक शब्द प्रमाण है वेदांत हैं उनसे होता है इसलिए उन्हें भी उपनिषद कहा जाता है इसलिए उपनिषद शब्द का गौण अर्थ होगा ग्रंथ ईशावास्य आदि ईशावास्योपनिषद केनोपनिषद कठोपनिषद ये सब उपनिषद शब्द का गौण अर्थ है और उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार ऐसे आत्मबोध शब्द का मुख्यार्थ होगा अहम् ब्रह्मास्मि ये ज्ञान जिससे मोक्ष हो मोक्ष का साधनभूत ये आत्मबोध नामक ग्रंथ है क्या नहीं तो इस ग्रंथ को तो जितने छपे हैं कैलाश आश्रम के द्वारा उतना एक ही धनी व्यक्ति है खरीद करके रख ले अपने बेडरूम में तो अंतिम समय में मुक्त होगा कि नहीं होगा इसको खोलेगा नहीं कभी भी आत्मबोध मोक्ष का हेतु यदि होगा आत्मबोध यानी आत्मबोध नामक ये ग्रंथ तो अपने बेडरूम में रखने से मुक्त होगा मुक्त होगा इतना भी बताने में आपको विचार करना पड़ रहा मुक्त तो होगा या नहीं होगा क्या कह रहे हैं कुछ भी नहीं, नहीं है, जो करते से भी आप क्या कहते हैं क्या प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न समझ में आया आत्मबोध एक ग्रंथ भी है ना अभी आ, आज कौन सा ग्रंथ प्रारंभ हो रहा आत्मबोध तो आत्मबोध ग्रंथ मुक्त करेगा या अहम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान मुक्त करेगा है हा तो ज्ञान का नाम आत्मबोध है आत्मबोध शब्द का अर्थ है मोक्ष का साधन मोक्ष का साधन मोक्ष का साधन कौन है साक्षात साधन अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान और ये ज्ञान जिस ग्रंथ भाष्कार भगवान ने तो आत्मबोध ये ग्रंथ का नाम रखा है अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति का नाम है क्या हो मुख्य रूप से तो आत्मबोध शब्द का अर्थ वही है लेकिन वो आत्मबोध बिना क्या आत्म साक्षात्कार बिना आत्मबोध के नहीं होता मंदाधिकारी को मध्यम मंदा अधिकारी को मंदाधिकारी को तो इसलिए ये प्रमाण बन रहा है जैसे उपनिषद है उपनिषद शब्द के मुख्यार्थ आत्मज्ञान का साधन होने से उपनिषद कहलाता है ऐसे आत्मबोध शब्द का मुख्यार्थ जो मोक्ष का साधन उसका साधन ये ग्रंथ राशि है शब्द राशि है प्रकरण ग्रंथ इसलिए इसे भी आत्मबोध इस नाम से कहा जा रहा है आत्मबोध नामक ग्रंथ का विचार करने से विचार के फल स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा और वो बोध जिसे होगा वो मुक्त होगा उसके लिए साधन बन रहा है प्रमाण बन रहा है ये ग्रंथ शब्द राशि और इस इसका फल है आत्मबोध और आत्मबोध का फल है मोक्ष ध्यान में न दस पंद्रह दिन बाद पूछेंगे भी बताना भी पड़ेगा मौन नहीं रहना उस समय तो मुमुक्ष अपेक्षो अयम आत्मबोध विधीयते विधीयते में वि उपसर्ग है धा धातु हैं वो करने अर्थ में होता है उपसर्ग के संबंध से अलग अलग उपसर्ग के संबंध से एक ही धातु के अलग अलग अर्थ निकलता हैं। जैसे भू धातु है उसका अर्थ है भगवती सत्ता भगवती कहने से है यह अर्थ निकलेगा अनुभवती इसमें अनुपसर्ग भवती के साथ लगा दो तो अनुभव ज्ञान हो जाएगा पराभवती पराभवती का अर्थ निकलेगा पराभव होता है पराभव यानी आ जाए और प्रभवती कार से निकलेगा उद्गम उत्पत्ति तो धातु तो ये भवती ही उसके साथ अलग अलग उपसर्ग के जोड़ने से अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना ऐसे धा धातु के साथ भी अलग अलग उपसर्ग जोड़ो तो इस धा धातु का भी अलग अलग अर्थ निकलेगा तो अतः वी विपूर्वधा करोत्यर्थे अभी पूर्वस्तु भाषणे मेलने चापी पूर्व निपूर्वस्थापने मत यहाँ चार अलग अलग उपसर्ग धा धातु के साथ जुड़ने से धा धातु के अलग अलग चार अर्थ बताए गए हैं वि उपसर्ग धा धातु के साथ जुड़ेगा तो करोत्य अर्थ यानी क्री धातु का जो अर्थ निकलता है करोती विधाती शब्द का अर्थ निकलता है करोति। और विधीयते का अर्थ निकलेगा क्रियते ये कर्मणी प्रयोग है ना क्रियते तो ऐसे नी उपसर्ग उपसर्गपूर्वक करेंगे तो नी निदाती का अर्थ है स्थापयति स्थापना तो विधीयते का अर्थ निकलेगा क्रियते और क्रियते क्रियते का कर्म कौन होगा आत्मबोध और आत्मबोध शब्द यहां पर गौण अर्थ जो आत्मबोध शब्द का है ग्रंथ शब्द राशि आत्मबोध नामक शब्द राशि विधीयते का अर्थ क्रियते तो ग्रंथ को किया जाता है का मतलब ग्रंथ की रचना की जाती है विरचते आत्म अयम आत्मबोध विरच्यते ये अर्थ निकलेगा ये जो आपके सामने आत्मबोध नामक शब्द राशि है इसकी रचना की जाती है ये अयम आत्मबोधो विधीयते का अर्थ निकलेगा क्यों आत्म इस शब्द राशि आत्मबोध नामक शब्द राशि की रचना कर रहे हैं भाष्यकार भगवान तो कहते हैं मुमुक्षुना अपेक्षा मुक्ष को मोक्ष के लिए अपेक्षित है आत्मसाक्षात्कार और वो आत्मसाक्षात्कार का साधन ये ग्रंथ राशि है आत्मबोध नामक इसलिए की जा रही है ये लिखा जा रहा है ग्रंथ कौन से मुमुक्षुओं के द्वारा अपेक्षित है ये मोक्ष का साधनभूत आत्म साक्षात्कार जिस ग्रंथ से हो रहा है वह ग्रंथ मुमुक्षु को अपेक्षित है कौन से मुमुक्षु को अपेक्षित है तो मुमुक्षु के यहाँ पर तीन विशेषण बताए हैं पूर्वार्ध में इन तीन विशेषणों से विशिष्ट मुमुक्षु को आत्मज्ञान के साधन के रूप में आत्मबोध नामक ग्रंथ राशि अपेक्षित हैं उनकी उस अपेक्षा की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा आत्मबोध नामक ग्रंथ राशि की रचना की जा रही है यह अर्थ निकलेगा वो तीन विशेषण है पहला तपोभिक्षीण पापान दूसरा शांतानाम और तीसरा वीतरागी इन तीन विशेषणों से युक्त जो मुमोक्षु उसे अपेक्षित है मोक्ष के साधन के रूप में आत्मज्ञान और वह आत्मज्ञान जिस ग्रंथ राशि से हो रहा है वह ग्रंथ राशि हम बना रहे हैं लिख रहे हैं ये अर्थ निकलेगा विधि ये कर्मणि प्रयोग होने से कर्ता होगा मया भगवत ये और पादे कहते हैं शंकराचार्य जी का एक दूसरा नाम है ना तो ये इस प्रकार ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा हुई या तत् और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ तीन विशेषणों की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्ण मुदच्य ओ शांति शांति शाति शंकर शंकर हे शव